प्रीति सुखम सुख के गुण की व्याख्या करने जा रहे प्रीति में आनंद कोई सुख कहते है। क्या है वह आनंद पच्चा सर्वात्मा अनुकूल वेदनीयम वह सभी आत्माओं को अनुकूल प्रतीत होता है जो वही है सुख सभी लोग सुख को चाहते हैं सुख वह चीज है जो सबकी चाहत है सब चाहते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन में सुख को आत्मा का विशेष गुण मानते हैं उसकी उत्पत्ति धर्म ने पुण्य कर्म से होती है वेदांत दर्शन में नित्य सुख को भी माना गया जो आत्मा का स्वरूप ही है अनित्य सुख विषय आदि जन्मी मानते हैं जिन्हें जिसे न्याय विशेषणों ने स्वीकार नहीं किया कोई नित्य सुख नाम जिससे हम लोग नहीं जीवात्मा है सुख में ईश्वर का पास कोई सुख नाम का जरूरत नहीं है ना उसको सुख रूप मानने की जरूरत है अतव सुख का निर्दुष्ट लक्षण क्या होगा इष्ट शांता ज्ञान अजन्य जन्य इच्छा विषय गुण सुखम भवती चार सौ में इष्ट शांता ज्ञान से जन्य न हो <coughs> कि ज्ञान से जन्य जो होगा अजन्य पद जरूरी है इष्ट साहत ज्ञान अजन्य विशेषण देना जरूरी है जन्य इच्छा वहां भी जन्नी का है जरूरी है कि इच्छा विषय तुम कहोगे ईश्वरीय इच्छा का विषय में चले ईश्वरी नित्य इच्छा है ना उसका विषय में अति व्याप्ति हो जाएगा इसलिए जन्य इच्छा का विषय जो गुण उसका नाम इतना ही रखेंगे फिर गड़बड़ होगा या मेरे इष्ट स्वर्ग का साधन है ऐसा जब इच्छा होने लगता है उस में में हो जाएगा इसलिए इष्ट साधन से अजन्य कह दो इष्ट शांत ज्ञान से अजन्य हो और जन्य इच्छा का विषय हो ऐसा जो गुण है उसका नाम ज्ञान अजन्य सती जन्य इच्छा विषयत्व सती ऐसे गुण का नाम ही सुख होता है सुख संजय गुण केवल जीवात्मा में ही समवा समझ रहता है इसलिए जीवात्मा सुख का समवायी कारण है और अशुभ उत्पत्ति विनाशशील होने से सदा अनित्य होता है कोई भी सुख नित्य नहीं होता अच्छा सुख का समवाय कारण हो गया जीवात्मा और असमवाय कारण हो गया जीवात्मा के साथ जो मन का संयोग कारण कौन है स्वयं धर्म सबसे पहला धर्म तो ये शब्द रूप स्पर्श आदि गुण और अंत में देश काल और ईश्वर इच्छा ये सब कारण है सुख के प्रति नियमित कारण और नष्ट कैसे होता है सुख गुण जो ना। वो अनित्य आपित्य ज्ञान के समानी ही है <coughs> जैसे अनित्य ज्ञान क्या आपने कहा था स्वसर में उत्पन्न होने वाला काल में उत्पन्न हो होने वाला जो आत्मगत विशेष गुणों से पूर्व विद्यमान या ज्ञान हो अनित ज्ञान या नित्य सुख नष्ट हो योग्य विशेष गुण होना चाहिए होगी ज्ञानाधिक स्वतर काल उत्पन्न होने वाले ज्ञानाधिक योग्य विशेष गुणों से नष्ट हो जाता है अहम सुखी इत्याकार का अनुभूति ही सुख के अस्तित्व में सबसे बड़ा प्रमाण है समझ लो और सुख में गुण के चार भेद होते हैं चार है अगला प्रश्न 460 सौ साठ में वैश्विक सुख भिमानिक सुख मानोरथिक सुख और आभ्यासिक सुख वैश्विक सुख वह है जो शब्द रूप स्पर्श रसगंधादियों से प्राप्त होने वाला वो वैश्विक सुख है अभिमानिक सुख वह है जो किसी अधिकार प्राप्ति के से या वैदुष्य के गर्व से होता है आपके अधिकार प्राप्त हो जाए कोठारी हो गया पुजारी हो गया भंडारी हो गया महंत हो गया मंडलेश्वर हो गया एक अलग अहंकार हो जाता और बड़े कीर्तनकार हो गया लाखों लोग वाड़ा वाह बहुत बड़े विद्वान बहुत बढ़िया बोला इन्होंने अरे का भाष्य तो बड़ा सुंदर खोल दिया है? कभी ऐसे नहीं सुना था ऐसे प्रशंसा सुनते बड़ा अपने विद्वत्ता का एक सुख वहा सुख है <coughs> कभी कभी सुख रूपे में सब आ जाता है ऐसी बात नहीं कभी का हम लोग भी सुनते हैं तो हमारे सीडी वहाँ सुन रहे हैं लोग वो कहाँ कहाँ से आ रहा है खबर उधर सुन रहे हैं इधर सुन रहे हैं इधर सुन रहे हैं सारा देश विदेशों से खबर आ रहा है क्या मुखने सुना और बड़ा लाभान्वित हो रहा है तो अंदर थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो जाती है देखा तो हमारा सीढ़ी वहां से लोग सुन रहे, है, चल, हो रहे है। तो हो रहा है बिल्कुल ये अभिमानिक सुख है मिथ्याभिमान बनी है और जान भी रहे हैं ये देखो अभिमान खेल खेल रहा है प्रसन्न हो रहा है तो दृश्य है दृश्य पकड़ जाना चाहिए और मोह आ गया गर्व आ गया उससे फिर तो पता लग जा गर्व नहीं होना चाहिए दृश्योत् देख लो और छोड़ और मानवरथिक सुख ध्यान चिंतन मनन से होने वाले सुखों को मानवरथिक सुख कहते हैं से होने वाला सुख मनोराज्य कर रहे है ना चिंतन कर रहे उसे उससे भी सुख होता है शास्त्री चिंतन कर रहे सुख मिलता है शास्त्री ध्यान कर रहे उसे भी सुख मिलता है ये सब जो है मानस जो सुख है ध्यान चिंतन मनन से होने वाला सुख है उसको मानव अधिक सुख करते और अंत में आते अभ्यासिक सुख सूर्य आदि देवताओं को नमस्कार करना दर्शन करना अभिषेक करना स्त्रोत्र पाठ करना इत्या शारीरिक व्यायाम आदि से जो लाघव रूपे में प्राप्त में सुख है उसका अभ्यासिक सुख कहते इसके अलावा सुख भी नित्य और नित्य भेद से का लोग का कहना है जैसे बुद्धिगुण नित्य और नित्य भेद से दो प्रकार का होता है वैसे सुख भी नित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार का होता है कुछ लोगों का मानना है नवे न्यायिकों का सभी मानते नित्यम विज्ञान बनंदम ब्रह्म कहते नित्यम आनंदम ब्रह्म नित्य सुख बता रहा है सुरक्षित को आधार बना करके कुछ नहीं अंक कहना है नित्य सुख भी होता है ईश्वर परमात्मा सभी नहीं मानते पीड़ा दुखम तर्वात्मा प्रतिकूल वेद पीड़ा कोई दुख कहते हैं सभी आत्माओं को प्राणियों को प्रतिकूल जान पड़ता है पर गुण अनुभव में आता है इसे सब लोगों से कि त्याज कहते हैं दुख कोई नहीं चाहता एकमात्र कुंती थी जो दुख को मांगी विपदा संत नश्वत सारा सदा सदा के लिए हमारे सामने विपत्ति विपत्त हो विपदाए खड़ा होती रहे खड़ी रहे ये हम चाहते कि विपदा में ही सदा ईश्वर उनको साथ था जब पता नहीं रही ईश्वर उनके साथ खड़ा नहीं था इसलिए वो चाहती है ईश्वर सदा अपने साथ रहना है तो हमें सदा विपत्तियों को अपने साथ रखना पड़ेगा नहीं। तो ईश्वर साथ सदा रहेगा खांसी होती रहती है जुकाम हो जाए बुखार हो जाए कुछ होते रहे तो ईश्वर जल्दी याद रहता है हे hey भगवान जल्दी बुखार ठीक हो जाए हे भगवान जल्दी खांसी ठीक हो जाए हे भगवान जल्दी पेट का दर्द ठीक हो जाए कभी तो दस्त हो रहा और कुछ रहो बढ़िया बना हुआ है जवान तो उसको कहा भगवान का याद आना है और अपने खाने पीने मस्त रहता है और भगवान वन कुछ नहीं उसके लिए क्या है या नहीं इसलिए अच्छा है बीमारियां रहना भी अच्छा है तो ईश्वर याद रहता है ये असंत न है शश्वत ये कुंती का वचन चले भागवत का सर्वात्म नाम प्रतिकूल इसका लक्षण क्या किया प्रतिकूल जन्य ज्ञान अजन्य द्वेश गुण दुखम दुख का लक्षण कर दिया दुष्ट सांताभिषेक जन्य ज्ञान से अजन्य हो और द्वेश विषय हो ऐसा गुण का नाम दुख होता है जिस जन ज्ञान का विषय दृष्टि साधनता नहीं है उस ज्ञान से अजन्य जो द्वेष उसके विषयभूत पदार्थ को दुख कहते हैं <laughs> साधनों में अत्यधिक निवारण करने के लिए पहले तो विश्लेषण देना पड़ता है यह भी पूरा सब समझना दुख में दुःख का भी समवाय कारण आत्मा है असमवय कारण आत्मन संयोग है अनियमित कारण ईश्वर अधर्म है कि नहीं, और प्रसादी अहम दुखी इस आकार में जो तो मानस प्रत्यक्ष होता है उसका विषय दुःख होता है और दूसरों के जो दुःख गए उसका मानस प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता आपको आप उसके अंदर जो चेहरा मुरझा हुआ है, है? और ये ढंग से व्यवहार कर रहा है बात कर रहा है रो रहा है कुछ कर रहा है तो आप समझेंगे कि ये दुखी है तो आप अनुमान करेंगे इसलिए वह अनुमेयी होता है पर दुख अनुमेयी है स्वकीय दुख प्रत्यक्ष है मानस प्रत्यक्ष है यह समझना यह विचार प्रकार का है वैश्यिक अभिमानिक मानवरतिक और अभ्यास राघ अच्छा इच्छा राघ इच्छा राग का नाम इच्छा है इच्छा का पर्यावर से प्रयोग कर दे राग क्या राग लेना किस प्रकार की इच्छा को राग करें आप उत्कट इच्छा को सामान्य इच्छा को नहीं सामान्य इच्छा को नहीं लेना इच्छा विशेष को राग वह आत्मा का गुण है सामान्य इच्छा आत्म तो गुण मानने की जरूरत नहीं है उसी को चिकित्सा भी कहते हैं उत्कट इच्छा करने की इच्छा और राग प्रवृत्ति हेतु चिकित्सा प्रवृत्ति का कारणीभूत जो इच्छा है उसी का नाम चिकित्सा है वही इच्छा सबसे कहा गया उसी को राग सबसे कहा गया है ऐसा समझना चाहिए ऐसी उत्कट इच्छा से प्रवृत्ति हो जाए और वो इच्छा नित्य और नित्य दो प्रकार का है इच्छा नामक गुण सुख समय समस्या आत्मा में रहता है इसलिए आत्मा इच्छा का समय कारण है आत्मसंहयोग से इच्छा को जाना अपने इसलिए आत्म संयोग ही इच्छा का असमय कारण है धर्म धर्म आदि सारी चीजें निमित्त कारण बन जाती और वह इच्छा दो प्रकार का नित्य इच्छा ईश्वरों में अनित्य इच्छा जीवों में जीवात्मा की जो इच्छा है वो उत्पन्न विनाशशाली है इसलिए उसको अनित्य माना गया और हमेशा ये किंचित वस्तु शक होता है किसी भी आदमी से पूछो तो मेरे क्या क्या इच्छा है लिस्ट बनाए बोलो उसको तो। बनाओ लिस्ट बनाओ क्या क्या, क्या इच्छा है जितना भी बनाएगा ना वो थोड़ा ही होगा कितना पढ़ाएगा आदमी? सारे संसार की इच्छा तो कर ही नहीं सकता जो जिस संस्कार से जहां पला है उसी हिसाब से इच्छा करेगा वो बहुत गरीब घर का है वो लिख एक साइकिल हमको तो उसकी इच्छा साइकिल में खाता आज और जिसे साइकिल स्कूटर घर में देखा है वो उसको कार चाहिए कार लिख जो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ कार पहले से ही है दो चार वो कार की इच्छा नहीं करेगा ना वो जन्म से ही कारों में घूम रहा है उसे क्या फर्क पड़ना है कार की क्या जरूरत है उसमें उसे अपना एरोप्लेन होना चाहिए आप होनी चाहिए अपना यह क्या है पिताजी कार लेके घूमते कार क्या हेलीकॉप्टर होना चाहिए में एक एक आदमी के बाद चार चार एरोप्लेन होते हैं चार चार कहा है? कहारिका आगे में एक शहर से दूसरे शहर जो एरोप्लेन चलते हैं ना? लगभग बीस हजार एरोप्लेन उड़ते हैं बीस हजार तीन घंटे सब सबसे लोग बड़े बड़े बिजनेस लोग बड़े बड़े लोग सब अपने अपने प्लेन में हारे ही जा रहे हैं वो प्राइवेट प्लेनों का एयरपोर्ट अलग होता है इसलिए वो बड़े एयरपोर्ट में घुसता डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग है उससे ही प्राइवेट अलग होता है सब अलग अलग बने हुए एयरपोर्ट इतने होते हैं और दक्षिण अमेरिका पास जाओ वहाँ एक एक प्लेन जरूर होता है बड़े बड़े उनका साथ तीन चार जहाज़ जल जहाज भी होते हैं उनका रविवार रविवार जहाज़ में बिकता है शनिवार चले जाएँगे ये प्लेन से आएंगे शहर से समुद्र किनारे में बने हुए वहाँ रुक देते हैं छोटे फिर वहाँ सीधा अपने जहाज पे बैठ के चल जहाज सीधा चले गए समुद्र के अंदर पूरा घूमते रहेंगे शनिवार रात खाएंगे पियेंगे वहीं सोएंगे जहाज में रविवार शाम को लौटेंगे फिर प्लेन सीधा अपने शहर में गए वहाँ अपने कार पिये पेड़ पटे में खड़ा रहता है सीधा चला कर घर में सो गए उनकी जो जैसा जैसा आदमी है वैसा वैसे सोच होता है एरोप्लेन भी है जिसके पास जो है जल जहाज भी है वो क्या करेगा आप उनका बच्चा सोचेगा क्या पिताजी के पास वो सारी चीजें इससे बड़ा क्या चीज होगा जब मैं रखू वो ये सोचेगा बेटा ये सोचेगा ये नहीं सोचेगा बाप से थोड़ा आगे बढ़ लेंगे और कुछ नहीं तो उसका ऐसा करो फिर वो मंगल ग्रह में बुकिंग हमारे हम पता नहीं, इन मंगल करह में हमारा इतना जमीन बुकिंग कर दिया वहां जमीन खरीद रहे हैं पागल लोग हैं। मंगल ग्रह पे जमीन खरीदा जा रहा है मकान बनाने पैसारी। है? पैसारी। अमेरिका में बना है उसके लिए संस्था नासा में बुकिंग होती सारी चंद्रमा पर लोगों ने बुकिंग कर दी है चंद्रमा पे नहीं मिल रही है सारा जमीन गिर गया वहां पर घोषित कर दिया इतना इतने एरिया में रहने लायक है वहाँ सब ऐसे बनेंगे इतने साल बाद जो है आप ऑक्सीजन के अपने अनुकूल बनाएंगे लोग सब कुछ करेंगे तब तक चिंता ही नहीं जो खरीदा है चंदी <laughs> उसका बेटा जाएगा या पोता जाएगा के सारे जीएंगे ये दुनिया है और चंद्रमा का बुकिंग क्लोज हो गया अब मंगल ग्रह पे बुकिंग चल रही अब आज भी देखता है मेरा बात में यहाँ जिमिन चाह बहुत सारा है हम वहां खरीदेंगे और आगे कहां का जाएगा कितना लिखेगा विषय की इच्छा होती है सर्व विषय की इच्छा तो जानता भी नहीं सब विषय क्या है कितनी है क्या है क्या संसार में पूरा जानता भी नहीं ना कि सबको चाहने के लिए कैसे चाह सकते सारी चीज ये सारी चीज चाह भी लेगा वेदावि प्रसाद को पढ़ करके जान करके कि ब्रह्मांड तक विभिन्न आनंदों के वर्णन है सारा आनंद मुझे चाहिए तो, तो भी नहीं हो सकता कि अलग अलग आनंद अनुभव करने रही अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत है एक काला चेन्द्र सर्वशरी को ग्रहण करके कैसे भोगेगा वो भोगे कैसे अनुभव करेगा भाई अलग अलग शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा एक देवान को प्राप्त करना है तो देव शरीर प्राप्त चाहिए गंधर्व आनंद तो पाने के लिए देव शरीर से काम चलेगा नहीं क्वालिटी का शरीर चाहिए बृहस्पति आनंद गुरु पद पर पहुंचना है बृहस्पति का शरीर चाहिए इसलिए सब संभव ही नहीं है सर्व विषय का आनंद एक काला करना चाहेगा असंभव है इसलिए जो क्या है जीव को यह विषय की इच्छा ही हुआ करती इसलिए अनित इच्छा वाला है यहां पर भी सर्वे पूरा समय कारण जीवात्मा समय कारण महात्मा संयोग और पुण्य पुण्य और विषय ईश्वर अधिक निमित कारण को समझना चाहिए इच्छा का विनाश होता है पूर्व ध्यान पर भी सोत्र उत्पन्न होने वाले ज्ञान आदि के योग विशेष गुणों की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान इच्छा आदि का नाश होता है वह इच्छा पुनः दो प्रकार का है दोनों तरह ही है और दूसरा फल इच्छा और उपायछा नाम से भी दो प्रकार का हो जाता है फल इच्छा और उपायछा भाव दोनों का नाम फल है फल है और दुखा भाव भी फल इसकी इच्छा होती सभी को मयम सुखम भूयात मुझे सुख प्राप्त हो गए मम दुख का भावो भूयात इस प्रकार की इच्छा सभी के अंदर होती है यह फल अच्छा कहा जाता है और उपाय इच्छा इस सुख को पाने के लिए आवश्यक जितनी साधन है उसको जुगाड़ करते रहते हैं उपाय इच्छा है कि जब ठंडी है तो सारे जुगाड़ करने पड़ टोपी चाहिए नर्स चाहिए ना विंटर क्लोथ्स विनर्स चाहिए ऊपर शॉल चाहिए कंबल चाहिए रजाई चाहिए गद्दा चाहिए अनेक चीजों की जुगाड़ होती है जिस सुख के, के साधन इतना है इसकी इच्छा होती है जिसके पास नहीं है वो इसको चाहेगा जिसके पास है वो उसको संभालने की इच्छा करेगा इच्छा तो बनी ही रहती है इसीलिए और स्वास्थ्य के लिए भोजन रसायन आदि की इच्छा ये सब साधन इच्छा उपाय इच्छा इसलिए इच्छा का लक्षण क्या है इच्छा अनुभव विषय वृत्ति गुणत्व जाति मत इच्छा इच्छा इस प्रकार का अनुभव का विषय मूता जो वृत्ति विशेष गुणत्व जाति उस इच्छात्व पद्वति का नाम इच्छा होता है इच्छात्व जाति गुणत्व जाति इच्छात्व जाति जातिमति का नाम इच्छा बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है किसी कवि का श्लोक है ये किस प्रकार से राग के लिए जाते तो सांसार विषयों में जो तो राग इच्छा है आसक्ति है और तो बढ़ता रहता है और कैसे इसका वियोग हो जाता है तो शोक और दुख अंत में मिलता है प्रसरत्ति प्रसरती विषय राग परिणामते विगते शु तेषु शोक रुचि रुचिता दितांत कांते परिणाम शुचा मगोच प्रसरति कथे प्रसरती विषय येषु राग येषु विषय राग प्रसरती जिन विषयों में आपकी इच्छा फैलती जाती है वैसे वैसे क्या होता है श विगतेश वो विषय जब आपसे अलग होते जाते हैं आपके अंदर राग और शोक का परिणाम उत्तम शोक होता है राग का परिणाम अंत शोक ही है राग का फल शोक होता है इसलिए हमें राग करना नहीं है हमें अनुराग करना है किस का अनुराग करें भाई रुचि रुचिता नितांत कां थे तो आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में ही नितान्त कांते नितान बना अतीव सदा सदा गले सुंदर नौजवान सोलह साल का ही सदा सदा सुंदर अतीब कांते नितांत कांते रुचि रुचितात्वई ऐसे आपने जो किया हुआ जो राग है ना उसका परिणाम कभी शोक नहीं होता रुचि परिणाम सुचामा गोचरू आ गया ना आपने किया हुआ राग का जो परिणाम है वो शोक का विषय नहीं हो सकता ऐसा परमात्मा है इसे हमें यदि राग करना ही है तो परमात्मा में ही राग कि हमारे अनुराग जगे जैसा ईश्वर का रंग में हम रंग जाए वैसी क्रियाकलाप ही हमें करें उसके अनुरूप ही कलाप हम कर सकें ऐसे कवि अपनी हिसाब से भाषा में बोलता है लोक और ईश्वर को लेकर लोक लौकिक विषयों में जो क्या और राग का परिणाम शोक होता है वो तो परमात्मा के और राग का परिणाम शो का भाव है क्रोधो द्वेश द्वेष का रक्षण करते हैं क्रोध का नाम ही द्वेष है क्रोध को ही द्वेश करते वह आत्मा का विशेष गुण है वह दुख द्वेष और दुख साधन द्वेष दोनों से उनके भेद से दो प्रकार का होता है द्वेष दुख के प्रति द्वेष है और दुख के साधन के प्रति द्वेष है अतः द्वेष दो प्रकार के फल संबंधी द्वेष फल है दुख उसके संबंधी द्वेष और फल पूर्पादी है उनके प्रति द्वेष इसका विलक्षण क्या है द्वेषमी द्वेशमी इति अनुभव विषय वृत्ति गुण व्याप्त जातिमान द्वेश मैं द्वेश करता हूं अहम द्वेश इस प्रकार का जो अनुभव है उसका जो विषय उसमें रहने वाली तथा तो गुणत्व जाति की व्याप्ति व्याप्त जाति ऐसी जो विशिष्ट तो देशत्व तो जातिमान वस्तु का नाम गुण का नाम द्वेश होता है अतय द्वेश दो तो प्रकार की मान्य पड़ेगी द्वेश का समय कारण भी जीवात्मा ही है आत्मसहयोग द्वेश का असमय कारण है और दुख ज्ञान दुख साधन ज्ञान ये सब जो है अदृष्ट ईश्वर हो निमित्त कारण दुख का ज्ञान भी निमित्त कारण है दुख के साधनता का ज्ञान भी निमित्त कारण है दुख का ज्ञान ही न हो तो द्वेष होगा नहीं किसी से और दुख का भी नाश पूर्वती समझो द्वेश गुण भी विवाह आत्मा की योग विशेष गुणों से उत्तर में काल में आने वाला योग विशेष गुणों के द्वारा नाश हो जाता है यानी द्वेश आगम पाई अनित्य होने से सब आगमा पाई इनको सहन करो कुछ देर के लिए अपने आप खत्म हो जाएंगे निर्भर होता है आपको कितना दुख हुआ थोड़ा दुख हुआ है तो जल्दी ही भूल जाएंगे बड़ा धक्का लग गया है बड़ा दुख तो उसके प्रति द्वेष भी काफी लंबे तक चलेगा अंदर ही अंदर बार बार याद आते रहेगा ये में उछलते रहेगा वो तो बहुत समय आने पर धीरे धीरे धीरे भूलेंगे इन कई चीजें ऐसे भी हो जाती है जीवन भर व्यक्ति भूल नहीं पाता मृत्यु ही उसके विस्मृति के कारण बनता गया मरेगा तो भूलेगा इसलिए विशेष का नाम आपने राग कहा चिकित्सा विशेष का नाम क्रोध है और निवृत्ति है समझो जब संसार के प्रति द्वेष हो जाए एक तरह से आपको उससे अंदर हो जाएगा संसार को नष्ट को कर नहीं सकते क्या करोगे तब आप उसे जब द्वेष का यदि सदुपयोग किया जाए उसका तो उसका फल अंत वैराग्य भी हो सकता है लेकिन द्वेष को आप सदुपयोग नहीं करेंगे विवेक पूर्वक उससे आपको पाप भी हो जाएगा जिससे द्वेष है आप उसको खत्म करने के लिए सोचेंगे मंत्र तंत्र उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे तो बंदूक खरीद लेंगे छुट्टी पाएंगे अनेक प्रकार से हो सकते हैं पाप इसे राग द्वेष दोनों का ये हाल है विदन राग में विषय संसार विषय में गया तो शोक का कारण हो जाएगा परमात्मा में गया तो सुख का कारण हो जाएगा द्वेष भी संसार विषय के लोगे तो वहां पर पाप का कारण हो जाएगा इसे उसको ज्ञान के लिए प्रयोग करोगे उससे हमारा वैराग्य सिद्ध हो कोई भी चीज सामान्य रूपन का तात्पर्य है कोई भी चीज को इधम करके आप ठोस पकड़ नहीं सकते सही निर्भर होता है किस तरफ लगा रहे हैं आपका मन उसको किससे जोड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर है उत्साह प्रयत्न अप्रय का लक्षण करते हैं उत्साह बुद्धिया सब सम्मान से सा प्रत्यक्ष बुद्धिया जो छह अब तक गिना गया है ये सब मानस प्रत्यक्ष बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश और ये छता वाला जो प्रयत्न है इन चार गुणों का मानस प्रत्यक्ष मानते हैं ये बुद्धि आदि छह गुण आत्मा के ही होते हैं उत्साह प्रयत्न का लक्षण क्या है करोमी अहं करोमी ये अनुभव विषय वृत्ति गुणव्यापि जाति मान प्रयत्न प्रयत्न रूप कृतिमान अहम करोमित्य अनुभवान अहम इस प्रकार के जो करोमी कृतिमान इस जो ज्ञान होता है उस स्पष्ट है कि वस्तु है और यह प्रयत्न भी तीन प्रकार का माना गया प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि बेदा प्रयत्न भी दो प्रकार का है ना नित्य और अनित्य मुख पहले नित्य प्रयत्न किसमें है ईश्वर और अनिति प्रति को तीन प्रकार समझो प्रवृति निवृत्ति जीवन यो प्रवृत्ति राह से करती है निवृत्ति द्वेष्य होती है और जीवन योनी अदृष्ट मत कर्म से होती है जीवन योनी आपके प्रयत् आप जान अंजान में सोए तो भी प्राण चल रहा है इस बेहोश गिर जाता है कुछ हो जाता पहले सबसे सब दाढ़ी देखते अभी है तो ठीक है तो कुछ किया जाए नहीं है तो कहेंगे तो गया दे तो देखते नाड़ी देखते सबसे पहला हाथ देखते <coughs> जगाने की कोशिश करेंगे पार में खतरा होता, तो होता है प्लास्टिक के त्रिकोण आ रहा त्रिकोण कर नोकेला होता है रबड़ की स्टील कैंडल होता है डंडा होता है सब पटे जोर से इधर मारेंगे पैर तीन चार जगह पॉइंट जानते वहां मारेंगे सीधा खोपड़ी को जगाता है शाप मारता है। ये थोड़ा सा प्राण कहीं भी लटका फुटका तो एकदम तो तो वो हिल जाएगा तो समझेंगे जिंदा हो जाता है तुरंत ऑप्शन वर देंगे या थोड़ा भी मारा ये भी देख लिया थोड़ा भी मार लिया कुछ भी नहीं हुआ फिर कहेंगे तो गया वो जो जीवन चल रहा था उसके अनुकुल जो प्रयत्न था उसका नाम जीवनयनी है वह की वजह से होता है इस प्रकार से प्रयत्न नित्य नित्य भेदादी विचार हो जाता का भी समवाहिक कारण आत्मा है अनित्य प्रयत्न का समवाहिक कारण आत्मा है जीवात्मा और आत्मा न संयोग जीवात्मा न संयोग संबंध ही जो इसका है। और इष्ट सहायता ज्ञान दृष्ट सहायता ज्ञान ये सब क्या है आपका अदृष्ट ईश्वर आदि ये निमित्त कारण बन जाएंगे और अनित्य प्रयत्न का विनाश भी पूर्वत आत्म उत्पन्न होने वाले सोत्रकालीन योग विशेष गुणों के द्वारा ही नाश होता है <coughs> रागजन्यो गुण प्रवृत्ति रागजन्यो राग जन्यो राग विषय गुण प्रवृत्ति जन्यो द्वेश अविशेष गुण निवृत्ति जीवनाजन्युगुण जीवनयोनि ऐसा ऐसा संक्षेपलक्षण ग्रहण कर लेना